देवी भागवत प्रथम स्कंध पिताजी जन्म के समय बुढ़ापे में मृत्युकाल उपस्थित होने पर तथा विष्टा एवं मूत्र से व्याप्त गर्भ में रहने पर बारंबार दुख ही दुख तो भोगने पड़ते हैं तृष्णा और लालस से होने वाला दुख इससे भी अधिक कष्टप्रद है मानद मरण से भी बढ़कर दुख वह है जो किसी से याचना की जाए पिताजी बड़ा परिवार हो जाने पर स्त्री पुत्र और पौत्र आदि सभी परिजन दुख की पूर्ति के साधन होते हैं फिर अद्भुत सुख कहाँ है, पिताजी सुखी बनाने वाले योग शास्त्र एवं ज्ञान शास्त्र है उन्हीं की व्याख्या मुझे सुनाइए अनेकों कर्म कांड हैं परंतु उनमें मेरा मन कभी नहीं लगता प्रारब्ध संचित और वर्तमान ये तीन प्रकार के अविद्याजन्य कर्म हैं जिससे इन सब का अभाव हो जाए वही उपाय बताने की कृपा कीजिए सूर्य कहते हैं इस प्रकार के विविध वचन सुखदेव जी के मुख से निकले उन्हें सुनकर ब्यास जी का मन चिंता की लहरों में डूबने लगा अब किस निश्चित मार्ग पर चलूं, वे जो सोचने लगे पिताजी शोकाकुल हैं इनकी दशा दयनीय हो चुकी है जो देखकर सुखदेव जी की आंखों में आश्चर्य भर गया वे कहने लगे अहो माया का बल सर्वोपरि है तभी तो वेदांत की रचना करने वाले सर्वज्ञ एवं वेद के थमान प्रमाणित वचन कहने वाले पंडित भी इसके प्रभाव से अपनी सत्ता खो बैठते हैं समझ में नहीं आता वह कौन सी माया है अहो वह बहुत दुस्तर प्रतीत होती है जिसके चंगुल में सत्यवती नंदन व्यास जी इतने विद्वान होते ही फंस गए हैं जो पुराणों के वक्ता हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की है तथा जिनके द्वारा वेद विभाजित हुए हैं वे भी मोहित हो गए अतः जगत को मोहित करने वाली उन माया देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ धाता विधाता और रुद्रादि देवता भी जब माया देवी के फंदे में फंस चुके हैं तब त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो उसके प्रभाव से मुक्त रह जाए निश्चय ही भगवती माया का बल और पराक्रम महान आश्चर्यजनक है तभी तो सर्वज्ञान संपन्न एवं अपार शक्तिशाली श्री विष्णु भी योग माया से अलग नहीं रहते व्यास जी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है फिर भी मोह के उमड़े समुद्र में वे इस प्रकार गोता खा रहे हैं जैसे नाव फट जाने पर व्यापारी डूब रहा हो अपनी सत्ता खोए हुए साधारण मनुष्य की भांति आज इनके नेत्रों से जल गिर रहा है योग माया की शक्ति भली विलक्षण है क्योंकि सद सदविवेकी जन भी इसे नहीं हटा सकते ये कौन है मैं कौन हूँ और यह कैसे आया यह कैसा विचित्र भ्रम है यह शरीर पांच तत्वों से बना है इसमें पिता पुत्र आदि का व्यवहार ही तो वासना है मायावियों को भी मोह में डालने वाली यह माया निश्चय ही असीम शक्ति सम्पन्न है जिसके प्रभाव से प्रभावित हो जाने के कारण इन ब्राह्मण देवता ब्यास जी के नेत्रों से भी आंसू झड़ रहे हैं